जय राधा माधवा कुंज बिहार जय राधा माधव कुंज बिहार रे आ से राधा गोविंद की से से की ौर भक्त एक महाप्रभु आरा प्रभु दुई आरा प्रभु दुए दुए प्रभु से महाप्रभु र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 प्रभु प्रभु एक महा प्रभु महाप्रभु महाप्रभु महाप्रभु एक एक महा प्रभु, आर प्रभु तथा दूसरे दो प्रभु नित्यानंद एवं अद्वैत प्रभु सेवे, सेवे सेवा करते हैं महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरण चरण कमाल अनुवाद तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के अनुवाद इस प्रकार से हैं उनमें से महाप्रभु हैं और अन्य दो प्रभु हैं। ये दोनों प्रभु महाप्रभु महाप्रभु, के चरण कमलों की सेवा करते हैं। तात्पर्य यद्यपि श्री श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु, तथा श्री अद्वेद प्रभु एक ही विष्णु तत्व से संबंधित हैं तो भी श्री चैतन्य महाप्रभु को सर्वश्रेष्ठ होने के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और अन्य दो प्रभु उनके दिव्य प्रेमयी सेवा में सामान्य जीवों को ये शिक्षा देने के लिए लगे रहते हैं कि हम में से हर एक जीव श्री चैतन्य महाप्रभु पर आश्रित है चैतन्य चलता में ही अन्यत्र आदि लीला पांच 142 में कहा गया है एकले एक कृष्णा आर सब कृष्ण एकमात्र ईश्वर है और अन्य सभी अर्थात विष्णु तत्व तथा जीव तत्व भगवान की सेवा में रत रहते हैं विष्णु तत्व यथा नित्यानंद प्रभु तथा आदवे और जीव तत्व यथा शिवासारी गौरव भक्त वृंद दोनों ही भगवान की सेवा करते हैं किंतु तो विष्णु तत्व सेवकों तथा जीव तत्व सेवकों में अंतर समझना आवश्यक है जीव तत्व सेवक गुरु सेवक गुरु वास्तव में में ईश्वर का होता होता, है, है, जैसा कि पिछले श्लोक कहा जा चुका परम जगत में ऐसा अंतर नहीं होता। फिर भी परमेश्वर तथा उनके आश्रितों में भेद करने के लिए ऐसे अंतरों पर ध्यान देना आवश्यक है चक्षल श्री गुरा श्रीच मनोन भूतले स्वयं रूप वंदेहुर श्रीयुता पद सहगना रघुनाथान्वितं तं जाता कृष्ण कृष्ण चैतन्य श्री श्री राधा पादान, श्री करुणा, गो गो कांत, राधा पादान हे सिंधु दीन गोपेश कांत राधे राधाकावने मो नम जय श्री कृष्ण चैतन्यनंदी अद्वेतर श्रीवासदी गौरवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे कृष्णा तो चैतन्य सरिता वृत में कृष्णदास के विराज पंच तत्व का वर्णन करते हुए हाँ इस श्लोक को लिखते हैं तो जो चार प्रमुख संप्रदाय हैं, उनमें हम, हम मध्व, के संप्रदाय में आते हैं, जो ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी विख्यात है तो ऐसे चार संप्रदायों में अलग अलग ग्रंथों की प्रमुखता है और विशेष रूप से चारों जो संप्रदाय हैं, वो गीता और श्रीमद् भागवतम को प्रमुख रूप से स्वीकार करते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं उन सिद्धांतों का अपने संप्रदाय में आधार लेते हैं तो लेकिन ये जो गौड़िया संप्रदाय है इसकी विशेषता क्या है क्योंकि इसमें एक विशेष हाँ, ग्रंथ है जो और किसी संप्रदाय में नहीं है और वो है और तो फिर बहुत लंबा समय बीतता है कलयुग की शुरुआत होती है कलयुग के लगभग पांच चार साल बीतते हैं तो कृष्ण के मन में एक विचार आता है भगवान सोचते कि अरे मैंने भगवद्गीता का इतना बड़ा प्रवचन दे दिया है पहले तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन का प्रवचन सुना हम भी कई प्रकार के प्रवचन सुनने पड़ते हैं अलग अलग लोगों से न छते हुए भी तो पहले तो अर्जुन अपनी बड़ी विध्वत्ता का प्रदर्शन कर रहा था लंबी लंबी बातें बोलते जा रहा था अर्जुन अर्जुन लेकिन बोलने से क्या उसकी गति क्या हो गई अर्जुन विशाल में चला गया है ना विशाल अर्जुन विशाल योग तो ऐसे अर्जुन बोलते रहे बोलते रहे कृष्ण सुनते रहे सुनते रहे फिर कृष्ण कितना बोलोगे कुछ सीमा होनी चाहिए पंडित जैसी बातें करते हो लेकिन तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम आज्ञानी हो मूर्ख हो तो भगवान का चुप बन सुनो तो गीता में भगवान ने जितनी बार सुनो सुनो यूज किया है उससे पता चलता है कि कृष्ण बहुत एक है थप्पड़ चुप और सुनो। तो के भी वैसे ही कृष्ण भक्ति में तो ऐसे भगवान ने जब बोलना शुरू किया तो अर्जुन बहुत गंभीरता से सुनने लगे और भगवान वास्तव में एक विज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे और वो विज्ञान क्या है भक्ति योग हाँ, भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योगा भक्ति योग धन कहते हैं कि जो है वो हर एक जीव का प्रमुख धन है और उस धन के बारे में जानने हेतु तो भगवान ने भगवदगीता का उपदेश दिया है और वास्तव में भगवदगीता क्या है धर्मशास्त्र है इसलिए गीता की शुरुआत ध से होती है हाँ। ध मतलब धृतराष्ट्र इतना सुंदर ग्रंथ लेकिन कौन बोल रहा है इसके नाम का उच्चारण सबसे पहले हो रहा है हाँ। आसूर, के नेता हैं, तो ऐसे यार गीता का एंड होता है म से हाँ। तो आचार्य जन कहते हैं कि गीता का पहला शब्द ध है और उसका आखिरी शब्द म है तो इसलिए धर्म शास्त्र है धर्म की स्थापना है तो भगवान भगवत गीता का उद्देश्य प्रदान करते हैं और धर्म क्या है भगवत सेवा। कृष्णदास गीता में कृष्ण कहते हैं धर्म श्रगलानी जब अधर्म बढ़ता है उसका मतलब क्या होता है कि जीव जब भगवत स्मरण भगवत सेवा को भूल जाता है तो भगवान वो स्मरण दिलाने के लिए अपनी सेवा में लगाने के लिए ये जगत में अवतरित होते हैं और कोई कारण नहीं है भगवान का ये जगत में अवतरित होने का तो ऐसे भगवान कृष्ण कलयुग के शुरुआत में सोच रहे थे कि अरे अभी तो ये कलयुग शुरू हो गया है और युग अवतार का टाइम आ गया है हर युग में युग अवतार आउतर, अवतरित होता है तो उन्होंने सोचा भी युवावत का समय आ गया है और बहुत दिन बीते हैं मैंने जीवों को जो असली धन है वो दिया नहीं है असली धन क्या है अनर्पित करो समर्पित उज्जवल उन्वत रसा सो भक्ति श्रीआम जो उन्मत उन्नत उज्ज्वल रस है माधुर्य प्रेम है सो भक्ति श्रे अपनी जो भक्ति है वो महीने लंबे समय से नहीं दी हैं हैं आज बहुत बहुत लंबा समय हम भगवान आते हैं और माधुर्य प्रेम या भक्ति का जो सर्वत्र है, धरातल है वो जीवों को अवेलेबल कराते हैं तो उस समय भगवान ने सोचा कि मुझे जाना होगा अभी मैं स्वयं जाऊंगा और जाकर क्या करूंगा जिस प्रेम को आ? पाकर जो जीव है पूर्ण रूप हो सकता है वो भगवत प्रेम में सबको प्रदान करूंगा पात्र चैतन्य महाप्रभु तो वही कृष्णा चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होने के लिए अपने दिमाग में सोचने लगते हैं सोचते हैं कि मैं पात्र और अपात्र का विचार नहीं करूंगा कोई व्यक्ति क्वालिफाइड है अनक्वालिफाइड है शिक्षित है अशिक्षित है किसी भी स्थिति में क्यों ना हो चाहे वो है नीच यवन आदि है उन सबको मैं कृष्ण प्रेम प्रदान करना चाहता हूं इस विचार ये विचार करते हुए कृष्ण सोचे की मुझे अभी अवतरित होना है तो भगवान जब अवतरित होते हैं तो वो पहले नहीं आते हुँ? क्या नहीं करते भगवान पहले नहीं आते पहले अपने सीनियर भक्तों को आगे भेजते हैं जैसे कोई महान गुरु गुरुजन आते हैं तो पहले अपने सीनियर फॉलोअर्स को भेजते जाओ अरेंजमेंट करो मैं आ रहा हूं राष्ट्रपति आने से पहले प्राइम मिनिस्टर आने से पहले बड़े बड़े उनके जो <coughs> नेतागण गण है वो जाते हैं अरेंजमेंट आदि करते हैं तो उसी प्रकार से भगवान आ, अपने पार्षदों को प्रमुख भक्तों को पहले भेजते हैं तो वैसे ही भगवान ने सोचा कि मुझे जाना चाहिए मैंने भगवत गीता का उपदेश दिया और उपदेश के अंत में मैंने कहा सर्वधर्मान परि तेज माम एकम शरणम रज तो कृष्ण सोचे क्या हो गया मैंने कहा मेरी शरण ग्रहण करो एक व्यक्ति की, की शरण ग्रहण कर रहे हैं तो भगवान बहुत चिंतित हो गए थक गए थे तंग आ गए थे जीवन से कई बार होते ना बोल बोल के थक जाते हो फिर कहते कि बस बहुत हो गया अभी मैं आप मौन धारण करूंगा कभी बोलूंगा नहीं तो वही जीव को आप बोलते रहो बोलते रहो उसका की पूछ की तरह है, वो टेढ़ा ही रहेगा। कहा जाए भगवत सेवा करो हाँ? नहीं माया की सेवा करो ना तो है, भगवान ने इतना अच्छा गीता का उद्देश्य दिया इतना सरल अपने बारे में खोल के बताया कोई व्यक्ति अपने बारे में जब बोलने लगता है एक तो सबसे पहले उसको बहुत आनंद की अनुभूति होती है आपको होती है कभी अपने बारे में बोलने से भगवान के बारे में बोलने से होती या नहीं होती लेकिन जब व्यक्ति अपने बारे में बोलने लगता लगता लगता है, है। है तो एक मुख कम लगता है। उसको लगता है कई मुख कम उसको कई होने तो भगवान अपने बारे में बोल रहे थे, सारी चीजों का उन्होंने सब चीजों को बोला अर्जुन के समक्ष और अर्जुन तैयार हो गए गीता सुनने के बाद अर्जुन के शरीर में जो शक्ति सामर्थ्य जागृत हुआ वो महाभारत के युद्ध में पता चलता है लेकिन सुनने के बाद भी फिर से एक प्रॉब्लम आ गया था। 18 दिन के युद्ध में बीच में ही अर्जुन परेशान हो गए फिर से विषाद थे मुझसे युद्ध करना चाहता है मैं देखना चाहता हूँ कृष्ण से अचूत ले चलो मुझे दोनों सेनाओं के बीच में भगवान तो बहुत आज्ञाकारी है कृष्ण से हर चीज हम सीख सकते हैं परफेक्ट आचार्य आचार्य आचार्य हैं इसलिए गुरु का का मतलब है तो का नाम क्यों है क्योंकि अपने आचरण से भगवत भक्ति कैसे की जाती है उसकी शिक्षा जो तो देते हैं उनको अद्वैत आचार्य कहा जाता है तो ऐसे भगवान पूर्ण है परफेक्ट है तो इस प्रकार से भगवान सब चीजों की शिक्षा देते हैं और बीच में जब अर्जुन फिर से विशाल में चले गए फिर से वो गीता का भूल गए, तो भगवान परेशान हो गए अभी तो एक हफ्ता ही हुआ मैंने इतना अच्छा प्रवचन दिया कान पकड़ पकड़ के सुनाया सिखाया फिर से वही गलती कितना धूप होता होगा भगवान को तो भगवान कृष्ण जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई तो उसको देखकर तो अर्जुन रोने लगे उस चीज को सुनकर सुन अर्जुन जोर जोर से रोने लगे जब उनका संस्कार आदि हो हो रहा था तो तो भगवान ने सोचा ये क्या हो गया मैंने आगे तो उपदेश दिया था हाँ न न वा भविता जाय नवि शरीर अरे अर्जुन तो की की व्याख्या मैंने थी पूरे दूसरे अध्याय में ऐसे नहीं की भगवान अध्यायों के लिए वो व्यासदेव ने अलग अलग अध्याय बनाए अलग अलग सिक्वेंस बनाया भगवान ने तो एक साथ बोलना शुरू किया तो जब अर्जुन रो रहे थे अभिमन्यु के कारण तो भगवान ने आकर जोर-जोर से रोने रोने लगे लगे क्यों तो रोते हुए नहीं देखा अर्जुन जोर जोर से रो रहे हैं तो इनको लगा वो भी रो रहे हैं तो अर्जुन ने अपना साहुन थोड़ा बढ़ा लिया और तेजी से रोने लगे अर्जुन और रोने लगे तो भगवान भी कह कम है वो भी होने लगे तो फिर दोनों रोते रहे फिर संस्कार सब कुछ हो गया तो जो शोक है विषाद पहला अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत शिक्षादायी है शिक्षा गीता का तो ये जो विषाद था अर्जुन को तो अर्जुन थोड़े से अपने शोक आदि से थोड़ा ठीक हो गए एक दिन में फिर कृष्ण के पास जाते कहते कृष्ण मैं तो रो रहा था कि मेरा पुत्र था लेकिन आप बताओ आप क्यों रो रहे थे कहते मैं इसलिए रो रहा था कि गीता तुम्हें उपदेश देने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में घुसने नहीं रहा इसलिए मैं और अधिक रोना पड़ रहा था मुझे तो हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी है भगवान इतना उपदेश देते हैं भक्तों के द्वारा शास्त्र के द्वारा अपने धाम आदि के द्वारा ग्रंथों के माध्यम से हाँ लेकिन हम वैसे, की वैसे ही वैसे है निर्ल तो फिर भगवान ने तब सोचा कि चलो अभी कलयुग में फिर से छोड़ता हूँ तो आए किस रूप में आए चैतन्य महापुरुष के रूप में तो भगवान कलयुग में पंच तत्व के रूप में आते हैं पंचतत्व तत्व अवतीर्ण चैतन्य रंगे पंच तत्व करें संकीर्तन रंगे हाँ भगवान कृष्ण पंच तत्व के रूप में अवतरित होते हैं और यही प्रश्न श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और अपने पार्षदों को को लेकर महान करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इसलिए भागवतम में पंच तत्व का वर्णन पहले से ही शुक्ल गुरुस्वामी सामने किया है में और का जो है, हाँ, तो उसमें कहते हैं कृष्ण संकीर्तन सुमेदसा सुमेदसा ग्यारहवीं संतन प्रायध सा दिमाग बुद्धि तो जो कलियुगा में बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वो एक यज्ञ करेंगे कौन सा यज्ञ करेंगे स्वाहा नहीं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे।, हरे तो कलयुगा में जो वास्तव में बुद्धिमान बहुत दक्ष व्यक्ति हैं वो एक यज्ञ का सहारा लेंगे क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्म ने कर्म बंधन यज्ञ के बिना किए हुए जो कार्य है वो सारे बंधनीय है कर्म बंधन है तो जो यज्ञ भगवान विष्णु का एक नाम है यज्ञ करना सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना तो कृष्ण कलयुग में आएंगे उनका वर्ण कैसे होगा कृष्ण वर्ण वर्ण का मतलब है उनके मुख में हमेशा वर्णमाला होता है ना जैसे बंगला में है युद्ध सागर वर्ण परिचय वर्ण परीक्षा है तो वैसे ये सब वर्ण आदि हैं तो वैसे ही जिनके मुख में सदैव कृष्ण वर्ण निवास करता है वो श्री कृष्ण चैतन्य है जो कृष्ण सदैव कृष्ण बोलते रहते हैं वो श्री कृष्ण चैतन्य है कृष्ण वर्णम पिशा अकृष्ण वो कृष्ण है कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं लेकिन उनका जो अंग कांति है उनकी जो देह कांति है है वो कृष्ण के समान नहीं है अकृष्ण का मतलब कैसी है तेजोमयी तख्त कांचन है सुवर्णमयी है पिघले हुए सोने के भाती है सोनार अंग कैसा है महाप्रभु का अंग सोनार जैसे आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहां बहुत अच्छे विग्रह हैं सोनार कौन से गौराम जोर से बोलिए हाँ सोनार, नार। नार। नार। हा, सोनार तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु गौरांग्रभुर्ष पार्षदम उनके वो अपने साथ अपने अंग उपांग और पार्षदों को लेकर अवतरित होते हैं यज्ञ संकीर्तन प्राय ऐसे पंच तत्वों का जो उपासना करता है वो व्यक्ति वास्तव में कलयुगा में धन्य है एक वस्तु में। रस भी भी तो ये कोई अलग अलग नहीं है तत्व किसी भी हम कथाएं सुनते हैं शास्त्रों में हमेशा दो चीजें होती हैं एक है लीला विचार और एक है तत्व विचार तो जो लीला आदि सुनते हैं तो उनके पीछे क्या सिद्धांत है वो जानना आवश्यक है उससे क्या शिक्षा हमें प्राप्त होती है वो समझना आवश्यक है और तत्व विचार उस लीला के माध्यम से भगवान कौन से तत्व की स्थापना करना चाहते हैं वो सब चीजें एक साधक को समझना परम आवश्यक है तो वास्तव में पंच तत्व एक वस्तु ना ही छुपे ये जो पांच प्रमुख पर्सनैलिटीज है कौन है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पंडित और और भी और शिवास भी भक्त तो भक्तों की जो मुखिया है शिवास ठाकुर तो शिवास ठाकुर बहुत प्रमुख है वो हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं भगवान के पास वो नारद मुनि है तो इस प्रकार से कृष्ण ही अपने आप अपने आप को इन पांचों में आ, अलग, अलग अलग अलग विभेद करते हैं वस्तुतः तत्व के द्वारा देखा जाए तो उनमें कोई अंतर नहीं है आध्यात्मिक दृष्टि से क्योंकि वो सारे दिव्य धरातल पर है रस आस्वादित विभेद हाँ भगवान क्या करना चाहते हैं अलग अलग रूप ये क्यों धारण कर क्योंकि एक चीज वो चाहते हैं रस आस्वाद क्या चाहते हैं रस आस्वाद अलग अलग अवतारों में भी भगवान क्यों आते हैं सब अलग अलग अवतारों में आने का उनका प्रयोजन यही होता है कि वो विशेष रसों का अपने विशेष भक्तों के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं भगवान राम नरसिम्हा वराह कूर्मा ये सारे जो अलग अलग, अलग अलग अवतार है भगवान के असंख्य अवतार हैं वो सारे केवल रस का करने अपने तो, और, तो, का का और उस भक्त को आनंद देते हैं भक्त के प्रेम के द्वारा भगवान आनंदानुभूत करते हैं तो इस आस्वादन के लिए भगवान अलग अलग, अलग रूपों में आते हैं पंच कृष्ण भक्त रूप स्वरूप भक्तावत भक्ताख्यम नमा भक्त तो वह कहते हैं कृष्णदास कि मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूं जो भक्त भक्त के विस्तार भक्त के अवतार शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति पांच रूपों में प्रकट हुए हैं तो ये पांच रूप कौन कौन से हैं हाँ पंच तत्वात्मकम कृष्ण हाँ जो कृष्ण है वो स्वयं भक्त के भक्त है चैतन्य महाप्रभु और जो नित्यानंद प्रभु है वो भक्त भाव में है और जो अद्वेत आचार्य है वो भक्त अवतार है, और जो है वो शुद्ध भक्त है और जो पंडित गदाधर है वो भगवान के शक्ति हैं तो इस प्रकार से कृष्ण पूर्ण है इसलिए वास्तव में चैतन्य महाप्रभु को जो कोई व्यक्ति प्रणाम करता है तो वो प्रणाम इस मंत्र के द्वारा पूरा होता है अन्यथा अन्य महापुरु का इस प्रकार से महापुरु को एक पूर्ण प्रणाम है तो कृष्णदास कहते हैं कि भगवान कृष्ण इन पांचों विग्रहों में प्रकट होते हैं क्यों क्योंकि आस्वादन करने के लिए कृष्ण माधुर्य स्वभावित कृष्ण करे भक्त भाव। कि या सेवा में इतना अधिक दिव्य आनंद है कि भगवान कृष्ण भी उस दिव्य आनंद की अनुभूति करने के लिए या उसका आस्वादन करने के लिए भक्त के रूप में आते हैं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण स्वरूप आचार्य गोसाई तीन तत्व प्रभु करी गायक महाप्रभु आर प्रभु दुई जान, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु अक्षरा तत्व माने जाने प्रकार से हैं कि वास्तव में जो अद्वैत आचार्य है वो साक्षात कृष्ण ही हैं स्वयं भगवान ही हैं लेकिन भक्त अवतार के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं तो ये अद्वैत आचार्य कौन है इसका वर्णन गौर गणेश में किया गया है कि ये अद्वैत आचार्य हैं, वो वास्तव में महाविष्णु है या सदाशिविलित विग्रह हैं। और ऐसे अद्वैत आचार्य चैतन्य से अभिन्न हैं। तो भगवान चैतन्य अवतरित होने से पहले अपने प्रमुख प्रमुख पार्षदों को इस जगत में वो भेजते हैं जैसे सबसे पहले जगन्नाथ मिश्रा अद्वैत नित्यानंद प्रभु महादेवेंद्रपुरी पुरी परमानंद पुरी, पुरी ब्रह्मानंद भारती बहुत सारे वैष्णव को महाप्रभु कृष्ण सबसे पहले भेजते हैं और पूरे गौड़ देश बंगाल का जो भूमि है उसको पंच गोड़ या गौड़ देश कहा जाता है जहा अलग अलग स्थानों में सारे महान महान विभूतियां जन्म लेती हैं, और वहां प्रकट होते हैं क्यों क्योंकि महाप्रभु का आगमन होने वाला है तो ऐसे जो अद्वैत आचार्य है उनका आज प्राकट्य हुआ था कहा प्राकट्य हुआ था उनका जो प्राकट्य स्थान है अब वह अभी भारत में नहीं है बांग्लादेश में जो शहर है उसके पास एक गांव है जिसका नाम है नवग्राम और ऐसे नवग्राम में एक नरसिम्हा महान भक्त रहते थे जिनका नाम था कुबेर पंडित और उनकी माता थी नाभा देवी जो कुबेर पंडित है वो वास्तव में स्वयं जो देवताओं के जो खजानजी हैं, खजानजी क्या जी जो कुबेर है वो स्वयं कुबेर कीडर है वो महाप्रभु की लीला में अद्वित के पिता के रूप में प्रकट होते हैं और उनकी जो पत्नी है नाभा देवी तो ऐसे वारेन्द्र ब्राह्मण परिवार में अद्विताचार्य का जन्म होता है और क्योंकि ये जो कुबेर पंडित थे बहुत वृद्ध हो रहे थे जैसे नंद महाराज बहुत लंबे समय के बाद कृष्ण पुत्र रूप में प्राप्त हुए तो वैसे ही ये काफी वृद्ध होते जा रहे थे तब चारे के रूप में इनको इस पुत्र की हुए। जब चारे का जन्म हुआ तो सारा गांव दौड़ के आया उस बालक का मुख देखने के लिए और देखा कि इसकी आंखें तो कमल के भांति हैं इसलिए सोचा इसका नाम क्या होना चाहिए कमल अनया फिर क्या नाम रखा उनका कमलाक्षत तो उनका पूरा नाम था ना, कमलाकांत वेद पंचानंद कमला महाप्रभु का नाम नाम था नाम क्या था क्या जगन्नाथ मिश्र है ना और नित्यानंद प्रभु का था बंडोपाध्याय सरनेम क्या था अध्याय मुखर्जी इस प्रकार से ये कमलाकांत जिनका नाम श्री कमला कमलाक्षर चौरा सौ चौतीस में तो ये बालक गीत थे तो वहां के जो राजा थे दिव्य सिंह ऐसे कुछ नाम था उनके पुत्र के साथ ये हमेशा खेला करते थे स्कूल शादी में हाँ तो एक दिन ये दोनों राजा का जो पुत्र है राजकुमार और एक कमलाक्षर खेलते खेलते एक दुर्गा देवी के मंदिर में गए तो राजकुमार तो बहुत लंबा कर रहा था दुर्गा देवी को और एक खड़ा था। वो चिल्ला था राजकुमार में रहता अरे प्रणाम करो प्रणाम करो तो नहीं करूंगा प्रणाम करो नहीं करूँगा तो थोड़ा राजकुमार गुस्सा हो रहा था हाथवे तो गुस्सा आ जाए को गुस्सा आ जाता है ना, तो है। का जब करेंगे। कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है उनकी आवाज से ही कृष्ण की नींद टूट गई थी इसलिए उनको जगत में अवतरित होना पड़ा था तो जब उन्होंने जोर से उनका गर्जना की उनकी आवाज से वो जो राजकुमार था मूर्चित हो गया में उसका जो सेवक वगैरह आ राजा गया कुबेर पंडित आए दौड़ते हुए क्या कर दिया मेरे इस लीला में वो क्या करते है एक जो एंटील है एंट को क्या कहते हैं चिट्ठियों का जो होता है ना बड़ा के नीचे जाके गए तो कुबेर पंडित ढूंढने लगेक्ष ने चरणाम भगवान विष्णु के चरण कबलों का धोया हुआ जो जल है उसको लाया राजकुमार को पिलाया तो वैसे वो उठ के खड़ा हो गए तो कुछ दिनों के बाद बड़ा फेस्टिवल था वहां बांग्लादेश के उस टाउन में नवग्राम में तो वहां कुबेर पंडित राजकुमार कमलाक्षारचार्य और, तो और जो राजा आदि सारे लोग निकल पड़े उस फेस्टिवल में उसी दुर्गा मंदिर में दर्शन करने के लिए तो जब दर्शन करने के लिए गए तो सब लोग प्रणाम कर रहे थे राजा भी प्रणाम कर रहा था अद्वित आचार्य के फादर भी प्रणाम कर रहे थे मंत्री आदि प्रणाम कर रहे थे लेकिन देखा कि एक बालक खड़ा है ऐसे खड़ा है किसके सामने देवी दुर्गा के सामने प्रणाम ही नहीं कर रहा है तो राजा ने कहा कमलाक्ष प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो कमलाक्ष ने कहा नहीं मैं प्रणाम नहीं कर सकता कहते शास्त्रों के अनुसार सर्वधर्मान पर जन एकम शरणम गजन शास्त्र आदि हमें यही कहते हैं कि कृष्ण की ही उपासना करनी चाहिए क्योंकि कृष्ण कहते मन मना भव मत भक्तो मां जी मा, नमस्तुर मुझे प्रणाम करो मेरी आराधना करो तो उनके अलावा किसी और को अपना आराध्य बनाना उचित नहीं है बल्कि वो अंदर की बात नहीं बता रहे थे वो नहीं बता रहे थे कि मैं इसका पति हूँ किसका दुर्गा देवी का, ये साक्षात विष्णु है या शिव और महाविष्णु का विग्रह है, तो क्योंकि उसमें शक्ति ने कोई पत्नी अपने पति से प्रणाम स्वीकार करती है तो वो उसके लिए बिल्कुल अनुचित है बहुत घृणित है वो नरकगामी हो सकती है भौतिक रूप से तो अद्वित आचार्य अच्छा का मैं उसे प्रणाम नहीं कर सकता तो सब खींचा जा रहा था जोर से, फाइट हो रही थी। सब जब बोलने लगे पिताजी बोलने लगे, राजा बोलने लगा, लगे ठीक तो है मैं जिम्मेदार नहीं हूं जो कुछ होगा आगे उन्होंने प्रणाम किया तो इसे झुक गए ना उसे शान जो मूर्ति थी दुर्गा जी दुर्गा देव के टुकड़े टुकड़े हो गए छोटे छोटे पीस हो गए सारा पीस खत्म हो गया शांति खत्म हो गई अब पीस टुकड़ों में बढ़ गया तो फिर सब हैरान हो गए क्या हो गया <coughs> क्योंकि उनमें वो सामर्थ्य नहीं था अपने पति से प्रणाम स्वीकार करने के लिए कलियुगा में डिफरेंट है <coughs> ये जब में कुछ भी हो सकता है तो फिर ये आदमी दचार्य अपना वो स्थान छोड़ते हैं और फिर भ्रमण के लिए निकलते हैं हाँ, उनके पेरेंट्स जब शरीर छोड़ते हैं तो गया आदि जाते हैं श्राद्ध आदि करके वृंदावन आते हैं वृंदावन आकर कृष्ण पर कृष्ण के लीलाओं पर मेडिटेट करते हैं कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करते हैं वृंदावन लीला और उनको स्मरण होता है कि यही कृष्ण आज दिनों में नवद्वीप में प्रकट होने वाले मैं वृंदावन में क्या कर रहा हूँ यही वृंदावन प्रकट होने वाला है नवदीप धाम के रूप में मैं वहां चला जाता हूं लेकिन वहां थे, तब उन्होंने एक विग्रह को ढूंढ के निकाला मदन, मदन, मदन मोहन कहा जाता है तो अद्वैत आचार्य भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने मदन गोपाल को ढूंढ के निकाला जो वज्रप में शुरुआत के दिनों में आ, भगवान क्या प्रकट होने के बाद स्थापित किए थे मदन गोपाल और उनकी सेवा आदि की बल्कि को, को छोड़कर नवद्वीप जाने में अभी तक उनका विवाह नहीं हुआ था तो जब वो निकल रहे सोचा भाई इस विग्रह को ले जाता हो इतने बड़े विग्रह कहा ले जाएंगे सर पर तो भगवान कहोटो खींच के ले जाओ हाँ फोटो मतलब पेंटिंग बनाओ तो एक पेंटिंग बनाया गया वो अपने साथ ले गए मदन गोपाल की उस पेंटिंग को और कहा पहुंचे शांतिपुर पहुंचे हाँ। पहले उन्होंने शांति भंग कर दी थी अभी शांतिपुर में निवास करने लगे लेकिन शांतिपुर में भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं अद्भुत अद्भुत कार्य हैं चैतन्य चैताम चैतन्य भागवत हाँ और चैतन्य मंगल और कई सारे ग्रंथ आदरितचार्य की लीलाओं का वर्णन करते मैं भी आप उनकी लीलाओं को कंपाइल करोगे तो कम से कम एक हजार केवल किसके बारे में मेंचार्य के बारे में इतनी सारी लीलाएं इतनी सारी घटनाएं तो ऐसे अद्वैत आचार्य शांतिपुर में आके रहे वहां के एक जो ब्राह्मण थे उनकी जो दो कन्याएं थे उनसे उन्होंने विवाह किया क्योंकि भगवान हमेशा अपनी शक्तियों के साथ होते हैं हाँ भू शक्ति और श्री शक्ति नीला शक्ति नीला लीला शक्ति तो ये तीन शक्तियों के साथ भगवान हमेशा भारत जाएंगे तो वहां भगवान हमेशा चंद्रभुष नारायण या विष्णु है तो उनके इधर और इधर श्री शक्ति, भू और श्री शक्ति लक्ष्मी और भूदेवी देवी। आप जाएंगे तो पूजा ने कहेंगे भगवान का कम मौका मह अल्टर के अंदर लाइट नहीं है बाहर थोड़ा सा लाइट रखती तो दिखता है अल्टर के बिगड़ा लेकिन आपको फिर वो पुजारी दीप लेंगे दीप लेकर वो बड़ा अच्छा लगता है दीप लेकर ऐसे दिखाएंगे ये रहे देखा कम, कमल ने उनका नाम बोलेंगे ये बोले भूदेवी ये रही श्री देवी। लक्ष्मी देवी तो इस प्रकार से आप दर्शन करते हो तो वहां उसी प्रकार से आदवित आचार्य दो शक्तियों को स्वीकार करते हैं श्रीदेवी जो श्री है सीता ठाकुरानी और जो भूदेवी है नीला और फिर अद्वित आचार्य उनसे विवाह के उपरा जब शांतिपुर में निवास कर रहे थे तो माधवेन्द्रपुरी कहाँ से निकल पड़े थे यहां से वृंदावन से क्या लाने के लिए जा रहे थे अभी तो सुना था उन्हें पिछले सैटरडे दो सैटरडे से वही सुन रहे हैं चंदन लाने के लिए निकले तो चंदन लाने के लिए जाते जाते रुक गए अद्वैत आचार्य के घर में और अद्वैत आचार्य का दीक्षा नहीं हुआ उन्होंने उनको उन्हों दीक्षा प्रदान की अद्वैताचार्य ने माधवेन्द्रपुरी ने, ने अद्वैताचार्य को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया बल्कि आवश्यकता नहीं है लेकिन जन मानस को स्वीकार करते हैं फिर माधवेंद्रपुरी रेमुना जाते खेर चौरा गोपीनाथ जगन्नाथपुरी आदि तो ऐसे हाँ जो अद्विताचार्य है अद्विताचार्य जगन्नाथ नहीं जगन्नाथपुरी नहीं तो शांतिपुर में जब निवास कर रहे थे और उनके दो घर थे, एक एक था था में और शांतिपुर में तो कभी-कभी अपने शांतिपुर के घर में रहते थे कभी कभी नवद्वीप में रहते थे तो जब वो नवद्वीप में रहते थे तो नवद्वीप के लोगों की स्थिति को देखकर उनको बहुत दुख होता था नवद्वीप में वो रोया करते थे वो देखते थे कि नवद्वीप के जो लोग हैं कोई कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं कर रहा है कोई भगवद गीता को सुन नहीं रहा है कोई भागवतन की चर्चा नहीं कर रहा है सब लोग कोई कुत्ते की पूजा कर रहा है कोई सुवर की पूजा कर रहा है उस समय भी दो कुत्तों का विवाह किया जाता था नवदेव के लोग और इतना ही नहीं बल्कि जो लोग है धनाट्य लोग वो रात भर काली दुर्गा आदि का जागरण करते रहते थे अनवॉन्टेड चीजें करते थे और जितना भी अपना धन है वो अपने पुत्री और पुत्र आदि के विवाह में व्यय करते थे अनावश्यक और कोई भगवत भक्ति का लवलेश नहीं लोग माया की सेवा में लगे थे तो आचार्य एक ऐसे थे जिन्होंने अपने आंगन में एक टोल टोल का मतलब स्कूल खोला था और वहां वो गीता भागवत और शास्त्रों की चर्चा करते थे उस पर शिक्षा प्रदान करते थे बहुत रेयरली नवदिक में भगवान का नाम सुनाई देता था कब यदि कोई व्यक्ति गंगा स्नान जाता था तो डुबकी लगाते समय गलती से कोई कहता था बहुत बहुत गलती से तो इतनी बुरी स्थिति थी आदवित आचार्य ने सोचा कि ये भगवान आए बिना ये लोग सुधरेंगे नहीं कभी कभी हम परेशान हो जाते ना इसको न भगवान आएंगे तभी ये सुधरेगा मुझसे तो सुधर नहीं ना आया क्योंकि हम सोचते हैं कहते पिता चार्य ने सोचा नहीं होगा तो आद्वित ने क्या किया भगवान को उन्होंने बुलाया कितने पावरफुल इसलिए कहते हैं दया करो सीता पते आद्वैत गोसार तब कृपा बले पाए चैतन्य नेता उनका जो कृपा बल है कृपा का जो शक्ति है वो बहुत पावरफुल है यदि किसी भक्त पर हो जाता है, तो उसके हो जाते हैं बहुत सरलता से। तो ऐसे अद्वैत आचार्य ने सोचा कि इन लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है तो आदवेत आचार्य फिर आ, भगवान को ये करते हैं पुकारते हैं वो अवतार, अवतार मतलब तो वो वो साईं प्रभुर भक्ता कृष्णा तब गर्जना गर्जना करते पहले देखते हैं कि नवदिन के लोगों का क्या हो रहा है हाँ तो चैतन्य चेतन के कुछ प्यार में पढ़ता हूँ किस प्रकार महापुरु को प्रकट करने की एक योजना एक युक्ति उनको समझ में आती है प्रकटिया देखिया सकल संसार कृष्ण भक्ति गंध ही व्यवहार तो आदित्यचार्य तो प्रकट और उन्होंने देखा कि सारा जो संसार है कृष्ण भक्ति से भीन है सारे लोग भौतिक व्यापारों में मग्न है क्या पापे के पुण्य करे विषय भोग भक्ति गंद ना जाते जायो भव कुछ लोग फालतू के पुण्य कर्म कर रहे पाप कर्मो में रथ है वो ही व्यक्ति हाँ, भक्ति में मगन नहीं है कैसे लोग भवसागर से छुटकारा पा सकते हैं लोकगति लो कैसे है। तो ये आचार्य का मतलब ही है जिसका हृदय करुणा से भरा हो जिसके हृदय में सदैव दया उमड़ रही हो दूसरे जीवों के लिए जैसे श्री प्रभु पाद आचार्य तो आचार्यों का एक प्रमुख लक्षण है तो तो आचार्य आचार्य के का करते हैं। तो जब ने देखा कि संसार के लोग भक्ति के कार्यकलापो से दूर है तो वो सोचने लगे कि इनका हित कैसे हो सकता है आपने श्री कृष्ण जगे करें भक्ति करे न प्रचार यदि स्वयं कृष्ण अवतरित होंगे और अपने आचरण से यदि कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे तभी यह संभव है नाम काले धर्म नाही आर काले अवतार। तो उन्होंने सोचा शास्त्र तो कहते कि नाम के बिना कलियुगा में कोई धर्म नहीं है लेकिन कलियुगा में भगवान भी अवतरित नहीं होने वाले हैं वो तो नाम के रूप में अवतरित हो गए हैं तो स्वयं कैसे होंगे वो सोचने लगे शुद्ध भावे करीब कृष्ण निरंतर करीब निवेदन कृष्ण को अवतरित करके ही रहूंगा यह है दृढ़ता दृढ़ विश्वास उन्होंने सोचा मैं अभी क्या करूंगा शुद्ध भाव से भगवान कृष्ण की आराधना करूंगा ना? शुद्ध भक्ति करूंगा प्योर से सर्विस भजन आदि भगवान भगवान वाले नहीं हमारे में जब शुद्ध भक्ति अनुपालन करेंगे तो उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण का शुद्ध भजन करूंगा कैसे भाव से पड़े ही दीनता से विनम्रता से आनिया कृष्ण करो कीर्तन संचार हाँ, हाँ से से ये आ रहा है जो भाव। हमने कहते ना कि जब तक मैं अपना नाम नहीं तब तक ये ये काम नहीं नहीं मेरा नाम ये नहीं है जब तक मैं काम नहीं करके दिखाऊंगा तो अद्वेत आचार्य ने कहा कि मेरा अद्वेत नाम तभी सार्थक हो सकता है जब मैं प्रश्नों को अवतरित करके रहूंगा तो उस समय क्या हुआ आ, उस समय वो ग्रंथ पढ़ रहे थे रीडिंग का कितना महत्व है कभी भी विचार कर रहे थे कि भगवान को अवतरित करके रखूंगा तो उसके उस समय एक श्लोक याद आया श्लोक याद करना कितना महत्वपूर्ण है हाँ तो एक श्लोक याद आया कौन से ग्रंथ का श्लोक था गौतमीय तंत्र का वो श्लोक था तुलसी दल मात्रा जल के निक्रन भक्त क्या था भगवान बेच डालते हैं उस व्यक्ति के हो जाते हैं जो व्यक्ति बड़े प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण को हम क्या करता है तुलसी दल और थोड़ा सा जल रोज अर्पित करता है भगवान उस व्यक्ति के हो जाते हैं कुछ और करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। हम यदि भगवदगीता के एक श्लोक को भी फेक करें और उसका अनुसरण करें तो सक्सेस है हमारा जीवन इसलिए प्रभुपन का आना सारे श्लोक है एक श्लोक इनफ है एक श्लोक नहीं कितना आधा आधा में नहीं श्लोक मन आचार्य करें, तो तो श्लो करें विचारान कृष्ण के तुलसी जल दे श्लोक पर विचार करते करते उन्होंने दूसरे दिन शुरू किया रोज तुलसी और गंगा जल उनके पास शालीग्राम हाँ, आज भी आप जाते हो शांतिपुर तो आपको दर्शन करने को मिलेंगे वो शालीग्राम शिला घरे था। किचार्य ने कहा कि वास्तव में कृष्ण को खरीदने के लिए घर में हमारे पास दान नहीं है हम अपने आप बहुत धनी मानी समझते हैं लेकिन हम हाँ कृष्ण को खरीद नहीं सकते कृष्ण को खरीदने के लिए सर्वोत्कृष्ट धन हर एक व्यक्ति के घर में होना चाहिए या है वो क्या है तुलसी का और थोड़ा गंगा का जल आदि रोज वो करने लगे अर्पित करने लगे पड़े ही प्रेम पूर्वक और फिर भगवान चैतन्य अवतरित कुछ समय बीता तुमने सोचा अभी तक क्यों नहीं हो रहे अवतरित तुमको तो ना गुस्सा आ गया उन्होंने कहा चैतन्य भागवत में अलग जगह आता है जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं अभी ये लोग सुधरेंगे नहीं मैं क्या करूंगा यदि कृष्ण अवतरित नहीं होंगे तो मैं अपनी चार चाराएं और सही में शरीर से सारे भक्त बैठे थे उनके स्कूल में चार गुजाएं आ गई की शंकर चक्र गगा पद्मी खत चक्र के द्वारा सबका विनाश करूंगा तो फिर थोड़ी देर में उन्होंने फिर से अंदर ले लिया अपनी गुजाए फिर कुछ दिनों के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए तो चैतन्य महाप्रभु को अवतरित करने के जो प्रमुख कई कारण है उनमें चैतन्य आते हैं अद्वैत आचार्य के कारण हाँ इस जगत में प्रकट हो जाते हैं तो जब चैतन्य महाप्रभु सचि माता के घर में थे 10 महीने हो गए थे बाहरी ही नहीं था बाग तो आदविताचार्य को पता चला सची माता के घर में साक्षात नारायण कृष्ण ने वास वास कर रहे हैं तो आदवित्य गए आदविताचार्य उनके गुरु हैं सची माता को उन्होंने दीक्षा दी है जगन्नाथ मिश्र को दीक्षा दी है वो गए और वो तो लजित हो गए आदविताचार्य और प्रणाम करने लगे क्यों प्रणाम करने लगे आपके घर में कौन है कृष्ण है और परिक्रमा करने लगे उनके उनको बीच में खड़ा कर दिया सचि माता बेचारी खड़ी है हाँ गर्भवती और परिक्रमा करने लगे कई सारे परिक्रमा शिव का उच्चारण कर रहे थे और इस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य चैतन्यचार्य के लिए प्रकट होते हैं क्यों क्योंकि आदवित आचार्य सारे जीवों का उद्धार चाहते थे तो चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि मुझे आदवित आचार्य के द्वारा आदवित आचार्य के कारण हाँ प्रकट हो गया तो ऐसे आद्वित की कई सारे लीलाएं चैतन्य चरितम्य चैतन्य भागवतम में है तो आप सब पढ़ सकते हैं बहुत मधुर मधुर लीलाएं हैं और एक लीला है जब जिस प्रकार से आदवैताचार्य ने चैतन्य महापुरु को प्रकट किया था और आप प्रकट कराने का कारण भी कौन थे तो एक बार जब जगन्नाथपुरी में फाइनल लीलाएं आती हैं, इनके बीच में तो बहुत सारे लीलाएं हैं सन्यास लेने के बाद सबसे पहले किसी के घर गए चैतन्य महाप्रभु किसके घर में रह जाकर आदवै पहली दीक्षा दीक्षा के बाद क्या होनी चाहिए दिक्षा। दिक्षा। और फिर शिक्षा तो फिर दीक्षा के बाद दीक्षा के लिए आदवैताचार्य के घर गए आद्वैत आचार्य के घर रहे सारे भक्तों को उन्होंने शिक्षा दी और फिर वहां से जगन्नाथपुरी चले गए पूरा एक दो अध्याय चैतन्य चरितावन में उसी का वर्णन है तो ऐसे जब महाप्रभु हो जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे तो उस समय उन्होंने जगदानंद पंडित को भेजा था नवदीप में जाओ और सारे भक्त कैसे हैं वो थोड़ा पता करो तो अद्वित आचार्य भी जगन्नाथपुरी में थे तो वो जब यहाँ आए नवदीप में अद्वितचार्य आए और जगदानंदा भी जगन्नाथपुरी जाने वाले थे वापस तो अद्वित आचार्य ने कहा हे जगदानंद तुम अभी जा रहे हो तो तुम्हें मैं एक हूं, एक मैसेज देता संदेशा लेकर जाओ वो तो किसको दे दो संदेशा चैतन्य महाप्रभु को दे दो तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी खत अभी तो चिट्ठी पत्र आदि तो भूल ही गए लोग अभी ई का जमाना है ई ई जगत ई वर्ड तो उन्होंने लेटर लिखा उसमें उन्होंने दो श्लोक लिखे और वो श्लोक ऐसे थे कि महाप्रभु महाप्रभु बिल्कुल स्तब्ध हो गए उसके बाद चैतन्य ने बोलना छोड़ दिया केवल एक चीज़ करने लगे रोना शुरू कर दिया तो जब जगदानंद पंडित निकल रहे थे तो उन्होंने एक लेटर दिया उसमें कहा गया था आचार्य कहे न प्रभु मात्र के नह मुझे देना पा रहे मतलब एक एक शब्द है जिसके दो अलग अलग अर्थ हो सकते हैं ऐसे वाक्यों में जैसे युधिष्ठिर और कुंती आदि को जब भेजा जा रहा था जब लक्षा ग्रह बनाया था तो चाहते जाते अभी वो विदुर बोल नहीं पाए लेकिन विदुर ने क्या किया वहा एक ऐसी भाषा में बोले जो किसी को समझ में नहीं आई इंग्लिश भाषा थी और उसको भाषा महाभारत में वो शब्द लैंग्वेज में विदुर बोले वो लैंग्वेज किसको आती थी थी थी युधिष्ठिर को को आती आती और विदुर आते थी। तो उसका अरे अब भक्ति में क्या आता है आपको इसका बड़ा प्रॉब्लम है इंग्लिश नहीं आती आपको भक्ति आती है कि नहीं आती फिर बड़े से डिप्रेस्ड हो जाते कई भक्त तो तो मलेक्ष भाषा है तो आदिनाथचार्य ने एक पहल लिख दी जिसका अर्थ केवल दो ही लोगों को पता था एक तो लिखने वाला और जिसके बारे में लिखा गया था वही महाप्रभु तो आदिनाथचार्य लिख के दे दिया प्रभु रे कहे amar koti namaskar ye nivedana tar akshare amar he jagdanan tum jagannath pur jaoge na मेरा कोटि प्रणाम कहो एक प्रणाम नहीं कितने कोटि नमस्कार और एक निवेदन छोटा सा मैं दे रहा हूं तो निवेदन क्या था बड़ा पावरफुल है वो तो कहते हैं बाउला के कहोक है बाउल बाउल के कहिया हाटे ना चाउल बाउल का मतलब है पागल को जाके बोलो ने क्या लिखा तो तुम जगन्नाथपुरी जा रहे हो ना वहां जाकर एक पागल बल्कि महाप्रभु ने पहले ही बोला था जब मेरा दीक्षा हो गया किवा मंत्र, मंत्र कर दीक्षा हुआ उस दिन जब कर रहे थे महाप्रभु ने कहा गुरु के पास गए ईश्वरपुरी आपने कौन सा मुझे मंत्र दिया है जितना जब करता हूं हूं उतना पागल हो जाता हूं। तो ये पागल का जो है वो ने पहले से अपने साथ जोड़ दिया था। तो आदित्य आचार्य ने कहा कि जगन्नाथपुरी पहुंचोगे तो उस पागल को जाकर बोलो कि लोक हई नाउल लोक अभी यहां सारे पागल हो गए हैं कहा बंगाल में सारे लोग पागल हो गए हैं के हाटे हाटे ना चावल, चावल उस पागल को जाकर बोलो, हाटे में इस बाजार में अभी चावल की बिक्री नहीं हो रही है, कोई भात को खरीद नहीं रहा है चावल खरीद नहीं रहा है अभी क्या समझ में आएगा इसमें कुछ समझ में आ रहा है भात भोजन याद आ है नहीं तो फिर कहते हैं के बाबुल कहना का यहां अभी कोई भी व्यक्ति भौतिक जीवन में इंटरेस्टेड नहीं है हरेक व्यक्ति कृष्ण प्रेम में क्या हो गया है मत हो गया है बाउलों के कही उस बावल पागल को बोलो कि ये पागल भी बोल रहा है। ने कहा मैं पागल हूं। मैंने भी यही चीज़ बोली नीला तब चले तबू लेटर लेके गए जगन्नाथ जगन्नाथ जगदानंद पंडित ने सुना तो हंसने लगे और जाकर महाप्रभु को दिया या बताया हासिला तरजाश् ने तो महाप्रभुषरी महाप्रभु ने सुना तो पहले तो फिर बाद में हो गए गोसाई पूछीला ये अर्थ मुझे तो दामोदर भी इस जो पहले से शब्द थे इनके अर्थों को समझ नहीं पाए लेकिन चैतन्य महाप्रभु समझ गए थे दूसरे चल ऐसा निकला है मेरे बारे में जगन्नाथ तो कहते हैं रोने लगे महाप्रभु प्रभु कहें आचार्य प्रम शास्त्र ने ये जो ना पूजाओं में बहुत बहुत बहुत एक्सपर्ट शास्त्र आदि की बहुत को अधिक से से जानता निरोधन पूजा निरोधान पूजा ना निर्वाह कर कहा कि आदवित्य पूजा विधि में बहुत अधिक कुशल हैं। हैं जब की पूजा करते तो भगवान को आमंत्रित किया जाता है कुछ समय पूजा के बाद है। ने कहा, ने सोचा अभी मेरे जाने का समय आया है आदवित चाहते कि अभी आप मत रहिए जगत में आप चले जाइए तो चैतन्य महापुरुष से ही दीना है आरा दशा दशा दिन से से से ने किसी से किसी मिलना बात करना सब कुछ बंद कर दिया में और केवल श्रीमती राधिका के विरह में उच्च स्वर से रोने लगे विलाप करने लगे स्वरूप दामोदर के सन में विद्यापति चंडीदास के गीतों को सुनने लगे और कुछ ही दिनों में इस जगत से आप चैतन्य चैतन्य चैतन्य तो तो हाँ, बहुत से बहुत से रखते थे थे जब सबको प्रेम दे रहे थे, तो कोई आपकी मां को भी प्रेम दीजिए कहते नहीं दूंगा क्या किया कृष्ण चैतन्य महाप्रभ कृष्ण प्रेम से वंचित रख रहे हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये सिखाना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति वैष्णवों के प्रति अपराध करता करता है करता है निंदा आदि तो वो व्यक्ति कदापि ही कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं करेगा महाप्रु चैतन्य भागवत में कहते हैं कि वह यदि कोई संदि को वो भगवत भक्तों के प्रति अपराध करता है तो भी उसको मैं प्रेम नहीं दूंगा कि छोटा सा कोई शक्तिशाली क्यों ना हो वैष्णव नथाषम हो कोई कितना बड़ा भक्त क्यों ना हो यदि भक्तों से द्वेष करता है ईर्षा करता है निंदा आदि करता है तो उस व्यक्ति को मैं कृष्ण प्रेम से बातचीत करूंगा कई जीवनों तक प्रकार से महाप्रभु अपनी माता को भी प्रेम नहीं देना चाहते थे तो भक्त लोग गए के पास ने सुना ऐसे कैसे हो सकता है वो तो महाप्रभु की माता है मेरी माता है हाँ तो वो सुनकर ही आदवित आचार्य मूर्चित हो जाते वहां तो सची माता दौड़ के आती है सबके सामने आदवित्य चरणों की क्या करती है धूली लेते और अपने मस्तक में लगाती है जिसके प्रति आप अपराध करते हो जाकर क्षमा सिद्धांत में उस काटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा इस्तेमाल किया जाता है तो उसी प्रकार से जिस वैष्णव के प्रति आप ईर्षा द्वेश निंदा आदि का भाव है अपराध करते हो तो उनसे ही जाकर क्षमा याचना करनी होगी जब महाप्रभु ने देखा कि उनकी माता बिना किसी स्वीकार के बिना किसी भाई से के के चरणों की, की धुली ले रही चैतन्य महाप्रभु का अभी हो गई कृष्ण भक्ति को स्वीकारने लिए तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य का जो लीलाएं हैं बहुत ही उदार है उनका नाम मैंने में कहा अद्वैत आचार्य इसलिए तो इस क्योंकि वास्तव में वो अपने आचरण से कृष्ण भक्ति की शिक्षा प्रदान करते हैं। माता ने इसलिए थोड़ा सा अपराध, अपराध इतना आप्रा नहीं था। वो ये सोचते थे दो चीजें है, है। तो दूसरा बेटा भी संन्यास ना ले तो का प्रति थोड़ा सा वो था कि क्या क्या इन्होंने मेरे बेटे को चीज थी हम अपने जीवन से देखेंगे तो हमारे हृदय भी कितनी सारी गंदगी भरी पड़ी है तो कैसे हम महाप्रभु की कृपा को अनुकूल कर सकते हैं तो आज अद्वित आचार्य का आवीर्भाव तिथि है और उनसे व्याचना करनी चाहिए कृपा की भीख मांगनी चाहिए शांतिपुर जाते थे वह अमेरिका जाने से पहले कई बार और जाकर के जो स्थान हाँ, शांतिपुर में जो टेंपल है वहां जाकर गिड़गिड़ाते थे पूरे दिन अद्वैत आचार्य के वो जो विग्रह आदि के सामने जप करते थे बैठ कर रोते थे कि अद्वैत आचार्य मुझे शक्ति दो मेरे गुरु के आदेशों का पालन करने का सामर्थ्य आप मुझे प्रदान कीजिए वहां का एक जो पुजारी था वो रोज देखता था पहले तो देखा कि ये व्यक्ति सफेद धोती में आता था, रोता था आचार्य के चरणों में गिड़गिड़ाता था और कुछ दिनों के बाद देखा कि ये व्यक्ति से आया है प्रभु तो पदा ने ग्रस्थ जीवन में जाते थे वहां आदमित से कृपा आचना मांगने के लिए क्योंकि तब कृपा बल पाए चैतन्य उनका कृपा बल बहुत पावरफुल है प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले के उस स्थान स्थान में गए गए और और नहीं जाकर गिन्ण रोए उनसे की याचना की और फिर जब उस को लेकर चले गए ये जो कब पता चला जब प्रभुपाद के अमेरिकन शिष्य शांतिपुर गए थे और वहां विदेशी लोगों को उस पुजारी ने देखा ही तिलक गोदी गुरता बच्चे प्रभु कहां, कहां के से से लोग से आए कहाया ये, ये तो तो तो करते थे यहाँ तो बताया बताए फिर वो मायापुर आए थे जयप्रता का महाराज को बारे में इस प्रकार से का जो स्थान है बहुत महत्वपूर्ण है साक्षात ईश्वर है भक्त आवतार के रूप में है। और ने अपने यंग श्री में जब वो ड्रामास में भाग लेते थे तो किस का रोल किया लीलावृत पढ़ेंगे शुरुआत का से बड़ा यह है मिलन है अद्वैत आचार्य आविर्भाव महामहोत्सव के श्रीला प्रभु